ज्ञान स्वरूप ईश्वर के निकटता का एहसास करते पांच शरीर है अन्नमय कोश अगर अन्नमय शरीर में ही ज्यादा जीता है तो खाना और सोना स्थूल भोग में रस खोदते खोते तामसी जीवन में अपने को सुखी मानने की भूल बढ़ जाएगी और ऐसी भूल पक्की होने के बाद वो स्वभाव बन जाता है मरने के बाद उसी स्वभाव की पूर्ति के लिए प्रकृति माता वैसा ही शरीर देती है जैसे अजगर हाथी मगर दूसरे से कई प्राणी खाए और पड़े रहे तो जिनको खाने में और पड़े रहने में अच्छा लगता है रस आता है ये पांच शरीरों में पहले शरीर में ही ज्यादा समय बिताते हैं उससे ऊंचा प्राणमय शरीर वहां कुछ ऐंद्रिक सुख खाली खाओ सोने देखने का सुनने का सुंगने का चखने का स्पर्श करने का आकर्षण बना रहता है ये प्राणमय शरीर की स्थिति वाले मनुष्यों की स्थिति होती है प्राणियों की तो अन्नमय शरीर हमारे पांच शरीर है ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर और उसके अंदर प्राणमय शरीर उसकी गहराई में मनोमय शरीर मनोमय शरीर में जो जीता है वो अन्नमय प्राणमय शरीर वाले से कुछ कम मेहनत में ज्यादा सुखी और सज्जनता का जीवन जी लेगा भगवान के प्रति सद्भाव प्रीति भाव, दूसरे के हित में परोपकार में मानसिक उंचाई होगी तभी करेगा और भी सत्संग आदि में कीर्तन में जप में विकसित होते होते मनोमय शरीर वाला विज्ञानमय शरीर में प्रवेश पालेगा सत्संग के द्वारा बुद्धि सुविकसित होगी विवेक जागृत होगा मीनू सत्संग विवेक न हो गई राम कृपा बिनु सुलभ न सु तो आनंद मै शरीर में जिएगा ईश्वर का चिंतन स्मरण किया परहित किया था विवेक आनंद आएगा सेवा करेगा तो आनंद आएगा फिर नकारात्मक जीवन किसी की निंदा सुनना करना उसको अच्छा नहीं लगेगा वो अपने में तृप्त रहने अपने में खुश रहने की जगह पर अधिक उसको अच्छा लगेगा व्यर्थ का बोलना व्यर्थ का व्यंजनों में समय खराब करना ये अच्छा नहीं लगेगा सादा जीवन खुश ज्यादा रहेगा शांत ज्यादा रहेगा एकांत और अकेले पर में उसको अच्छा लगेगा तो अन्नमय से प्राणमय वाला थोड़ा नजीक है आत्मा के प्राणमय वाले इससे मनोमय वाला नजीक है मनोमय शरीर से भी ये आनंदमय शरीर में अगर जीने की आदत पड़ गई तो ऊंचाई वाला आत्मा होता जाएगा जी आनंद में शरीर की गहराई में विज्ञान में मेरी गलती हो गई विज्ञान में शरीर विचार से अच्छी बात समझ लेगा तो उसी का चिंतन करके खुश रहना सीखेगा अच्छी बात पर चल पड़ेगा सुख दुख है तो सपना है पकड़ लिया तो पकड़ लिया सब वासुदेव है जैसे सपने में अनेक वस्तुएं व्यक्ति जड़ चेतन दिखता है लेकिन एक ही चैतन्य आत्मा का सपने में विस्तार है ऐसे ये सब वासुदेव तो ऐसा विज्ञान शरीर, अन्न में प्राण में मनोमय विज्ञान में वो बुद्धि सात्विक और सत्संग से सुसंपन्न विवेक की जागृति जैसे सूर्य उदय होने के पहले लालिमा ऐसे ईश्वर प्राप्ति के पहले ही स्वभाव सज्जनता से आनंद से समता से भर जाएगा विज्ञान में शरीर से कुछ और आगे बढ़ा थोड़ा नियम और शास्त्र का अध्ययन और ईश्वर प्राप्ति की ललक झलक जगे तो आनंदमय शरीर में पहुंच जाएगा अपने आप में तृप्त रहने की योग्यता आ जाएगी फिर बाज़ारों सुख के पीछे नहीं भागेगा खाकर सुखी हो जाऊं सोकर सुखी हो जाऊं नाक को परफ्यूम देकर सुखी हो जाऊं काम वेकार के इंद्रियों को काम के खड्डे में गिरा के सुखी हो जाऊं ये सब फलतू तो लगेगा बेवकूफी लगेगी पहले के जीवन पहले ऐसा जीता था तो लगेगा कि कैसा नार जीवन था लेकिन जो अभी अन्नमय शरीर में रहते हैं उनको लगेगा कि हम मजा ले रहे हैं ये कैसा भगत बन गया अगर पति उस रास्ते पहुंच गया पांचवें शरीर में, में ज्यादा जीता है और पत्नी पहले शरीर में तो घर में फिर खटपट -पत। पत्नी अगर पहले शरीर में जीती है पति पहले में जीता और पत्नी चार में पांच में हो गए तो उसको रुचेगा नहीं ये क्या शरीर का सत्यानाश ये क्या व्यंजन बनाना तो जीव तो उसको भी है उसको भी है विकारी इंद्रिया भी हैं लेकिन अंदर के जितने जितने गहराई में जाएंगे उतना उतना शुद्ध सुख शुद्ध रस मिलेगा इसमें प्रेमा भक्ति का रस जागृत होगा ईश्वर को गुरु को अपना मानने का उसका भी उपयोग ना करें और मैं कौन हूं ईश्वर क्या है जगत क्या है इसका रहस्य समझते हैं पांचों शरीरों से पार अपने स्वरूप में जग जाएगा तो साक्षात नारायण का रूप साक्षात शिव स्वरूप क्योंकि वास्तविक में सभी का आत्मा वही स्वरूप है ज्ञान मान जहां एक को न किसी प्रकार की पकड़ और मान्यता नहीं बेखत गम सबान सबमा कहीं है ताशो परम बैरा खाता पीता लेता देता सब कुछ करता हुआ भी किसी बाहर की परिस्थिति में किसी शरीर में सतबुद्धि नहीं क्योंकि पांचों शरीर प्रकृति के राज्य में परमात्मा सत्ता से ही इनमें रस आता है और परमात्मा सत्ता में काकार हो गया तो असली रस में आ गया तो फिर इन शरीरों का रस का रहस्य जम गया जहां सुसत्यता आते कर जर जिसकी सत्ता से ये जड़माया वाले शरीर और व्यवहार में सुख देखता है सुख की झलक ज्ञान के बिना स्वाद के ज्ञान नहीं होगा तो कहां सुख होगा सुगमता ज्ञान नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा शब्द का ज्ञान नहीं तो सुख कहां तो जो सत्य चित्त आनंद सत्माना सदा चित्त माना चैतन्य ज्ञान सुख और आनंद सुख स्वभाव तो अपने सच्चिदानंद स्वभाव को जान लेगा मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है खाना पीना आ रही है सब करना तो और शरीर वाले करते तो जो इतना ही करता है तो समझो पशु योनि में ही जी रहा है पशु भी अन्न में, अन्नमय प्राणमय मनोमय शरीर तक तो भटकता है पशु पशु में दोस्ती होती है और एक दूसरे को देखकर खुश होते भावना से बच्चे को देकर मां भाव में आ जाती गाय गाय को देकर बछड़ा लालाय हो तो जाता लेकिन विज्ञान में और आनंद में शरीर में तो मनुष्य ही जा सकता है और उन पांचों शरीरों को ज्ञान मनुष्य शक्तिमती में ही जागृत होता है गुरु कृपा से शास्त्र कृपा से ईश्वर कृपा से इसलिए कहते हैं या परिंत जीवत त्रयो वंद्या जब तक जान जी में जान है तीनों का आदर करो ईश्वरो गुरु वेदांतोश्चा ईश्वर का आदर करो कि हमें मनुष्य तन दिया है जिसमें हम अपने ईश्वर स्वभाव को जान सकते हैं गुरु ईश्वर तो कृपा करके तन दिया लेकिन ईश्वर के दिए हुए तन में अगर गुरु जी का सानिध्य और सत्संग नहीं होता तो मन माना कुछ का कुछ करते करते कोई छोटी मोटी स्थिति में ही अपने को मानते कि हम तो बड़े पहुंच गए मेरे को फलाणी देवी दिखती है फलाणा देव भाग है ऐसा होता है ऐसा फंस जाते हैं और वेदांत शास्त्र नहीं होता तो ईश्वर का आत्मा और तुम्हारा आत्मा वास्तविक में एक ही है ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है तरंग का पानी और सरोवर का पानी एक ही है ऐसे अंतर्क में आया हुआ चैतन्य और व्यापक ब्रह्मांड में चैतन्य एक ही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो जाना वो सच्चिदानंद सर्वत्र ठोस भरपूर है लेकिन उसके पाने की प्रीति जगती है तब वो जागृक प्रेमते प्रकट हो वही मैं जान सो जाने जा सुदेह जना ही जान तो तुम ही हो जाए वही तुम्हारे सच्चानंद स्वभाव को जान सकता जो पांचवें शरीरों में जिसके तरंग पड़ते हैं रस के खाने का रस इंद्रियों का रस भावना का रस विचार का रस और आनंदमय शरीर का रस ये पांचों शरीरों के जो रस है रसो वैश वैश्वा नरो स्वरूप वैश्वानर ईश्वर से ही वे रस आते लेकिन इन, इन इन शरीरों के द्वारा लेता है तो ऐसे आदत बन जाती तो फिर ऐसे ही शरीर मिलते रहते और गुरु की कृपा हुई शास्त्र की कृपा हुई तो ईश्वर की कृपा से तो मनुष्य शरीर में मूल में पहुंच जाता है मोल भटक में भेदु बिना पावे को पाए खोज तो खोजत युग गए कई युगों से सदा सुखी रहने के लिए मेहनत करता है लेकिन कोई अन्नमय शरीर के रस में ही सुखी होने की आदत कर करके बार बार मरता जन्म था कोई प्राणमय शरीर में कोई मनोमय शरीर में कोई विज्ञानमय शरीर में कोई कोई आनंदमय शरीर में तो फिर ऊंचे लोगों में स्वर्ग आदि में तो जाता है फिर नीचे गिरता लेकिन जब गुरु का और वेदांत शास्त्र का प्रसाद तो पचा लेता है तो जैसे भगवान नारायण आज देवशयनी एकादशी नारायण पांचों शरीरों के पार वाले अपने ब्रह्म स्वभाव में शांतात्मा हो गए चार मास तक उसी में रहेंगे नि आज देवशयनी, कल आज आज, आज। देव उठी एकादशी को ध्यान से बाहर करेंगे तो इन दिनों में ब्रह्मचर्य श्रद्धा सत्चरित्रता एकाग्रता आदि से संपन्न होकर ध्यान भजन गुरु की कृपा ले तो चतुर्मास में नारायण जिस तत्व तो में उस तत्व तो में जाने का वातावरण का सहयोग मिलेगा जैसे सीजन के अनुसार बुआई करते हैं तो सहयोग मिलता है ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी ईश्वर को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है हम परम सुख परम ज्ञान उसके आगे दुनियादारी का ज्ञान कोई मरना नहीं रखता दुनिया का धन कोई माना नहीं रह धन होते हुए भी आप ईश्वरी सुख में गए तो कईयों को धनवान बना सकते हो यशस्वी बना सकते हो बुद्धिमान बना सकते हो लेकिन सब धनवान सब बुद्धिमान सब यशस्वी मिलकर एक ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना सकते हर एक ब्रह्म बेटा करोड़ों को ऊंचा उठा देता ऐसे ब्रह्मवेदा व्यास जी की स्मृति में अषाढ़ी पूनम मनाई जाती इसे ज्ञान पूर्णिमा भी कहते हैं। आत्मदेव को पहचानने का सीधा रास्ता बताते दे। इसीलिए देव पूर्णिमा भी कहते हैं हे आत्मदेव हे पांचों शरीरों को सत्तास्फूर्ति चेतना देने वाले मेरे चैतन्य स्वरूप मैं तुम्हारी उपासना करता हूं देव मैं तुम्हारी नजीकता में अपने आप को एकाकार करता हूं देव हे सुखरूप हे शांतरूप हे साक्षी स्वरूप हे हे निर्गुण निराकार स्वरूप मेरी मैं मैं के मूल स्वरूप मैं दुखी मैं सुखी उसकी गहराई आपी हो यहां वाणी की गति नहीं कुणी आपी की सत्ता से होती तैयार तो देव यहां मन की गति नहीं मन आप ही की सत्ता से स्फूरित होता है देव आपको पहचानने में आपको जानने में बुद्धि की ताकत नहीं सारे विश्व की बुद्धियों का आधार आप ही हो बुद्धियां आपसे सत्ता लाती है लेकिन आपको बुद्धि नहीं जान सकती वो तो जो आपको प्रीतिपूर्वक पुकारते पुकारते आप में डूबता है चुप्पी साहता है तो आप मय हो जाता है देव सो जाने वैसी जा देव ही जनाही जिसको आप वरण करते हो गुरु के हृदय के द्वारा आप हमें उत्साहित कर देते हो और फिर हम आपको चाहते हैं तो आप भी हमें कृपा करके अपने से मिलाते हो हम अपने मल से आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हम प्रयत्न ना करें तब भी आप जिस किसी को अपने में लगाने के लिए आप अति नहीं करते हो कृपा रखते हो लेकिन जो चाहता है आपसे मिलने को उसी को हृदय लगाते हो और जो आपकी माया के इन पांचों शरीरों में भटकना चाहते हैं, उनको उसी में आप खेलने देते हो जैसे बालक खिलौने में खेलता है तो मां खेलने देती जब मां के लिए तड़कता है तो मां हृदय से लगाती ऐसे जो तुम्हारे लिए तड़कता है तुम्हें चाहता है उसी को तुम वरण वरण करते हो देव लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हम आपको पूरा न चाहें फिर भी आप कृपा करके हमें हैं उठा लो अपने हृदय से लगाओ रखो आपकी माया में भटकने की आदत पुरानी है आपकी माया से आप ही बचाओ देव हे वासुदेव हे व्यास स्वरूप हे लीलाशा स्वरूप हे ब्रह्म देताओं के वास्तविक स्वरूप इस व्यास पूर्णिमा के निमित्त हम अपने गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराते थे फिर मन ही मन वस्त्र पहराते तो गुरुदेव जिस व्यास तत्व तो में है उस तत्वों को न भी देखा हो तब बीबी जो उनमें रमन करते उनका मानसिक पूजन भी है बहुत ऊंचाई देता है मैं अपने गुरुदेव को मनी मन स्नान कराता मनी मन बातें करता कपड़े पहनता लक लगाता नोग्र के थुलों की माला एक नहीं दो पहराता था मन से पहराने में पैसा तो लगेगा नहीं व्यासाई वाह शोरशो उपचार की पूजा से भी ये मानसिक पूजा मेरे को तो बहुत फली ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु, गुरु कृपा मुझे तो भली भी कुछ कुछ फलिए तभी बैठे हो शांति से कुछ हो रहा है हे गुरु कृपा तुम मेरा हृदय कभी न छोड़ना मेरे हृदय में सदैव निवास करना मातेश्वरी ये श्रद्धा मां हे गुरु रूपी माउली ज्ञानेश्वर महाराज बोलते थे जैसे जी में जान रहे तन में प्राण रहे प्रीत संोरी तो पासे सुरनी रहे सुरन्नी रहे जब तक जी में जान रहे तन में प्राण है मेरी प्रीति की डोरी तेरे तरफ सुरख पे आए तेरी माया की लुभावनी गलियों में उलझ ना जाऊं दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए वो मेरे पिया ओ मेरे सोहम सौरू तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिये ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले अनाथ हो जाए उसके पहले नाथ हम तुझी की ओर आ जाए कृपा करना गुरु ज्ञान स्वरूप गुरुदेव चैतन्य स्वरूप गुरुदेव आत्मस्वरूप गुरुदेव अखंड मंडलाकार व्यात ये नाचरम तत्पम दर्शित ये न तस्म से गुरुे नम उस अखंड ब्रह्म स्वभाव का जिसने ज्ञान दिया ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं ओम परमात्म ने नमा ओम गुरुभ्यो नमः। मेरे गुरु सच्चिदानंद मेरे गुरु चैतन्य स्वरूप मेरे गुरु मुक्तात्मा है अगर हम गुरु को मुक्तात्मा नहीं मानेंगे नहीं जानेंगे तो अपने को मुक्तात्मा कैसे जानेंगे अपने गुरु को सुखरूप नहीं मानेंगे नहीं जानेंगे तो अपने हृदय ने सुखरूप कैसे चखो गुरु ने माने मानवी देखे दे व्यवहार कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक में उधार संत प्रीतम दास की बाहर की आंखें तो नहीं थी लेकिन अंदर की आंखें ऐसी खुली कि उनके लिए कभी तो रोमा रोला ट्रस्ट ट्रस्टियों ने हिंदुस्तान से ले जाकर अपनी भाषा में अनुवाद करें। कहां तो भिख मंगा एक बालक बचपन में मां बाप मर गए सूरदास बालक अहमदाबाद रिलेशन से आनंद अथवा नड़िया तक भीख मांगने जाता हूं के पहले पहले वापस फिर आ जाता और कोई सत्संग मिल गया और सत्संग में ले गए और फिर गुरु से दीक्षा मिली मेरे से नहीं ये मेरी बात नहीं ये तो 1770 की बात कह रहा हूं वो भीख मांगता और कभी भीख मिलती न मिलती भूखा सो जाता मंत्र दीक्षा मिली और लग गए तो इतनी महान चेतना ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय शरीरों में डहरे गए दिव्य ज्ञान का भंडार हो गए बावन आश्रम है उनके अभी पचास और दो इसी गुजरात गुजरात में अहमदाबाद से बड़ौदे के बीच रेलवे ट्रेन में ठबली बजाते मांग के खाते महापुरुषों में तो महापुरुषों तो सभी का अपना आपा है बुरे से बुरे व्यक्ति में भी परमात्मा चैतन्य की महानता छुपी है उसको जागृत करने वाला सत्संग और संत सानिध्य अपनी साधना थोड़ी बस हम संसार का टेंशन लेने के लिए पैदा नहीं आए तुम तो परमात्मा सुख पाने के लिए पैदा हो तुम्हारी लैस टेंशन लैस ईगो लैस और ओम धु गुरुभ्यो नम ओम ओम, आनंद स्वरूप है नम विभुव्याेन्द्रिया फिर पता चल जाता है मैं पंच पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ इंद्रिय नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ विज्ञान में कोष भी मैं नहीं हूँ इन सब के बदलने के बाद भी जो रहता है वो मैं चैतन्य आत्मा ब्रह्म भ्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष मोह कभी न ठग सके इच्छा नहीं लव पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए सही आशारा हे व्यास पूर्णिमा हे गुरु पूर्णिमा हे देव पूर्णिमा हे ज्ञान पूर्णिमा हम तेरा भी अभिवादन करते पेट पेटपालू जीव को ब्रह्म बनाने वाली व्यास पूर्णिमा जो भगवान नारायण सुख पाते हैं वो सुख हमको देने वाली गुरु गुरुकृपा लेडीज जेंट्स का सुख क्या है वो तो कुत्ता कुत्ते भी सेक्स का सुख क्या बड़ी बात जी आत्मसुख ईश्वरीय सुख सौ का सुक. पन का सुख कब तक हे जीव तुझे कितना स्वाद दिलाया आखिर तू तो जल जाएगी और मुझे बार बार जन्म में मरने में शमशान में जलना पड़ेगा अरे नाक तेरे को कितना सुन रहा है तू भी जल जाएगा <laughs> अरे कान तुझे कितना सुनाए ताकर देना ओम शांति ओम माधुर्य इस व्यास पूर्णिमा का एक नया संदेश यह है कि इस प्रकार चिंतन अथवा ध्यान की कैसेट जो अभी अलग अलग समय पर ध्यान कराया था वो सभी प्रसंगों को एकत्रित करके एमपी आदि जो बनी है वो देखते देखते सुनते सुनते आनंद आ जाए तो फिर ऐसे जैसे लोलक डोलता है ऐसे उसी बातों को चिंतन करते डोलते जाओ तो उन चार शरीरों से हटकर पांचवें में, में स्थिति हो जाएगी ईश्वर के निकट में फिर थोड़ा देखो सुनो फिर उठने का मन नहीं होगा और मंत्र की सिद्धि ज्ञान की सिद्धि करनी हो मौका मिले तो चार मोली बगल में अंगूठा बाहर शांति से मंत्र जाते रहे मंत्र के अर्थ में डोलते रहे ओ माना अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर न मा मैं तुझे न करता हूं शिवाय तो शिव जी के रूप में भी प्रकट हो जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम का तो वही वह अनंत ब्रह्मांडों में व्यापरे और अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में है ऐसे व्यापक परापर ब्रह्म नमो मैं नमन करता हूं भगवते कृष्ण भगवान कृष्ण राम शिव गणपति सूर्य आदि अनेक भगवानों के रूप में प्रकट होने के बाद भी सब में जो कहते कह बस्य हो हरि ओम जिसका स्मरण करने से पाप ताप हर जाते और अपना ओम स्वभाव जागृत होता है हरिओ ओम गुरु जो लघु जीवन से गुरुत्व तो में पहुंचा दे तुच्छ अन्नमय प्राणमय इंद्रियमय जीवन से गुणातीत ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप रसमय जीवन में पहुंचा दे ऐसे गुरु और ओम एक स्वरूप ओम गुरु ध्यान भजन करने बैठे और थकान लगा अथवा खूब थके हैं तो क्या करो पर्खे मार के बैठो शरीर को गोल घंटी की नाई घुमाओ आटा पीसने की चक्की घूमती नोर ऐसे घुमाओ फिर यूं भी घूमेगा अपने आप थोड़ी देर कान मिटेगी ताजगी आएगी प्राणाम तो आदि नियम करके ध्यान का कमरा बनाओ एक ताजे फूल हो कभी धूप दीप हो तो ये सब थोड़ा कर कर आके ध्यान की गहराई में परम सुख में जाना है सीधे लेट गए कानों में रुई भर दी अच्छी तरह से बाहर का आवाज सुनाई ना पड़े चालू कर दो श्वास अंदर जाए शांति पहला श्वास जाए तो ओम परमात्मा लेना एक छोटी उंगली धरती पे खड़ी कर देना ये अचला श्री पृथ्वी देवी मेरे मन को भी तू अचल करने में सहयोग दे। मेरा मन अचल ईश्वर में लगे। थोड़ी देर क्या बास थोड़ी और फिर श्वास बाहर गया शांति श्वास बाहर गया श्वास को गिनते गए शांति और आनंद को भागते गए फिर एक नहीं करा दो पांच मिनट दस मिनट उसी में ये पांच दस मिनट सात मिनट जैसा भी स्वतंत्र फिर नाक से लंबे सांस दो चा पेट को फूलाया आंखों को पीछे किया और घुमाया फिर वही आनंद दो हौ तीन शांति चार ऐसे गिनते गिनते फिर आनंद और शांति में और आनंद में शरीर में पहुंच जाओगे में शरीर में तो सब भटक ही रहे उसी में दुख और विकार टेंशन तनाव बीमारियां यहां आओगे तो बीमारियां बीमारियां भी कम होंगी आधा घंटा रोज पड़े रहा हूं तो 12 साल अन्नमय शरीर की यात्रा से प्राणमय में आने में मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत साधु संतों के पास घूमा 108 साल के संत मिले दूध पर रहते थे बड़े प्रसिद्ध है मैंने बोला मुझे ईश्वर प्राप्ति कर वो बड़े खुश हुए क्योंकि ऐसा ग्राहक मिलता भी नहीं और उपाय बताया कि 12 साल ऐसे ऐसे जब करो फिर दूसरे 12 साल ऐसा तीसरे 12 साल ऐसा मुझे तो तरफ ज्यादा थी मैं तो हाथ जोड़ के वहां से भाग गया इतना इंतजार हम नहीं कर पाए जब हम इतना इंतजार नहीं करें तो आपको इंतजार वाली साधना क्यों बताऊंगा हमको सीधा माल मिल गया तो आपको भी सीधा मिल जाए फिर मैं कुछ समय के डेढ़ दो के बाद उसी संत के पास गया तो उसने मुझे नहीं पहचाना शुरू शुरू में ईश्वर प्राप्ति वाला साधक बुनता हुआ जाए उसमें और बापूजी की कृपा लेकर सही आशारा मुंह पे जाए तो कैसे बता उसने मैं भी बहुत भगत किया और मेरे को बोला आपका तो बड़ा नाम है आप मेरे को मदद करो गुरु ने जहाज में बिठा दिया उनका लोकल का रास्ता था ओम आनंद तो मैं आपको कन्नमय शरीर से निकलने में बारह साल वाली साधना नहीं बताता हूं बारह साल बारह साल प्रभु आराध्य है पूरा जहां का नाम नान पूरा पाए क्या क्या अनुमान होंगे जिस किसी को बताना नहीं आगे का पूछना है तो सत्संग में आके बैठ जाना मनी मन पूछना और यहां से जवाब आएगा आता है नहीं आता क्या जिनको मिलता है तो पर करो मिलता है ना जवाब हाथों पर करो गुरु मोहन व्याख्यानम हम शिष्य से छिन्न संशय गुरु चुप होकर भी आ, अंदर से बोलते बापू जी, <laughs> जी आप मिलते नहीं बेटा जी हम बिछड़ते नहीं बापू जी आप मिलते नहीं बेटा जी हम बिछड़ते ही नहीं परमात्मा भी बिछड़ते नहीं आप परमात्मा तत्व में जगे हुए महापुरुष भी नहीं आओ प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम गुरु जी ओम कुछ बोलोगे नहीं खाली ओम ओम अंदर चलने लगेगा शुरू में फिर ऐसा करने के बाद शुरू में होठों में बोलो फिर कंठ में फिर हृदय में फिर अपने आप चलने लगेगा पांच मिनट चला अच्छा इधर उधर मन जाता हरे ओ आप पवित्र भोजन पड़ा है अब कुत्ता है या कौआ कोई मिलना आता है तो आप क्या करते उसको हटा ले ऐसे पवित्र मन शांत हो रहा तो ठीक है लेकिन फिर उसमें मन की कल्पना है और नींद और यह वो कुछ गड़बड़ आ जाता है उस शांति के भोजन को फिर जैसे कौआ कुत्ता बिल्ला आता है तो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 क्रोध आए आ गया आगे आरे आगे आगे हर ओम होम ओम आनंद ओ मोम हा, हा, आया आया आया अरे गया क्रोध यहां दुख आया था और गया भी आया है गुरु कृपा गुरु ज्ञान कुर्बान जाओ गुरु ज्ञान पर कुर्बान जाओ बलिहार जाओ एकदम शॉर्टकट सीधा रास्ता हम तो बहुत घूम घूम के फिर पहुंचे तुमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे गुरुदेव को जो परिश्रम करना पड़ा उतना मेरे को सौ माइसा भी नहीं फिर भी मैं जितना घुमा उसका हजार माइसा भी तुमको नहीं घुमा रहा फटाफट भट। मैंने तो बहुत बहुत पापड़ मेरे अनजाना देश था अमिला दे महीना पिया था इसीलिए खूब इधर उधर तो पक्का एड्रेस नहीं था और पहचानते नहीं थे कि यही है वो प्यार इसलिए बहुत सफर करना पड़ा फिर आपको तो मैं रास्ता भी दिखाता हूं और पिया भी समझाता हूं कि वही है भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्ञानवान गुरु की खूब सेवा करनी चाहिए उनका बड़ा उपकार है हजारों जन्म के पिता जो चीज नहीं देते हजारों जन्म की माता और बंधु नहीं देते वो ऊंचाई गुरुदेव ने दी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा ब्रह्मा सृष्टि पैदा करते हैं ऐसे हमारे हृदय में आप ज्ञान पैदा करते। आप कर रहे विष्णु पालन करते हैं ऐसे आप हमारे हृदय का भगवती रस से पोषण कर रहे शिवजी परलय करते ऐसे आप हमारे पापों का संशयों का दुखों का अंत करते हे दुखहारी हरि स्वरूप गुरु तम न मामी हरी परम तम न मामी गुरु परम मैं तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर चुका तुम जानो तुम्हारे तो गुरु जाने <laughs> ओ, ओ, ओ, ओ, ओ. तुझे परमेश्वर देखते देखते तुझे खोजते खोजते खो गया जिसे मैं खोजता था वही हो गया ऐसा अनुभव हो जाएगा खोजते खोजते मैं खो गया और जिसे खोजता था वही हो गया जैसे निमक की पुतली समुद्र को खोजने जाए तो नीमक तो समुद्र से निकला था पुतली तो समुद्र से बनी थी ऐसे मेरी बुद्धि रूपी पुतली भी तो चैतन्य से थी, अब खोजने गए खोजते खोजते खो गए अब तुझ में हो गए, महाराज खोजते खोजते खो गया जिसको खोजता था वही हो गया जिन खोजा तीन पाया गहरे पानी बैठ आप गहरे पानी में बैठ रहे ऐसा नहीं कोई कुआ है और कोई डूबना है ऐसी सुनते सुनते अभी मैं आपको में आप निकले गया था यही है गहरा पानी कोई कठिन है क्या कोई पराया कुआ है क्या कोई डुबाने वाला कुआ है क्या ये तो तारने वाला कुआ है अपने आत्मदेव में गोता मारा विचार से ज्ञान से ये सरल टू का रास्ता पसंद पड़े तो इसको आज मो नहीं तो लंबे रास्ते तो बहुत पड़े कौन मना करता है लंबे रास्ते जाने को बजाते जाओ जहाज कभी जाए केदार कभी जाए मत मक्के बिना गुरु कृपा के खाता है दर दर के ढाक के उन्हें ऐसे बोलते भी मेरे गुरु कभी जाए काशी कभी जाए मथुरा कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के बिना गुरु प्रसाद के खाता है दर दर के धक्के घरमा छे काशी में घरमा मथुरा घरमा छे गोकुरु गां मरे मारे नथी जाऊ नथी जाऊ तीर्थ धाम जिसने अंतरात्मा के तीर्थ की यात्रा की उसके सारे तीर्थ हो गए भगवान शिव ने पार्वती को कहा इधम तीर्थम इदम तीर्थम भ्राम्य ताम साजना ये बड़ा तीर्थ है वो बड़ा तीर्थ है वो बड़ा है वो बड़ा व्रत है ये बड़ा पुण्य है अरे आत्म तीर्थ में आ गए तो सबका बाप हो गया हाथी के पैर में सबके पैर आ गए बकरी का पैर बड़ा है बोले बंदर का हाथ बड़ा है मनुष्य का पैर बड़ा लेकिन हाथी के पैर में ऐसे ही है ब्रह्मज्ञानी के पैर में सब आ सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया कहे कवि गंगस सुन शा अकबर सूरज उगे तो और दिया किया न किया और पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार यात्रा किया न किया यात्राएं पूरी हो गई सभी देवी देवताओं का पूजन करो फिर भी कुछ पूजन बाकी रह जाता लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का पूजन किया तो सारे पूजन पूरे हो गए कहें मुझे तो बहुत फायदा हाँ हो पहले तो मैंने पापड़ ले लि देवी देवताओं का पूजन किया लेकिन गुरुदेव के पूजन के बाद अब कभी तुमने सुना के बापूजी जी फलानी जगह पूजा करने गए बापू फलानी जगह पूजा करने गए फलानी देवता की पूजा कर रहे गुरुदेव गुरु तत्व की श्री थे दे सारे देवताओं की पूजा हो गई सारे तीर्थ हो गए कितना ऊंचा अनुभव कितनी ऊंची स्थिति ऐसी ऊंची स्थिति के धनी बना दिए थे श्रीकृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को और ने राज्य दरबार में ही जनक को तो फिर हम सत्संग दरबार में तुमको ऐसा बना दे तो क्या बात अ है, है गुरु जी अमारी संभाल ले जोरे बिलड़ा मर इन्ह ने दे आपकी व्यास पूर्णिमा हो गई गुरु पूर्णिमा बेद